प्रश्न प्रश्नोत्तर रीपमाला विविध जिज्ञासा आप कहते हैं सुषुप्ति में हमारी बैटरी चार्ज होने के कारण हम जीवित रहते हैं अगर ऐसी बात है तो जो लोग अनिद्रा रोग के शिकार हैं वे कैसे जीते हैं समाधान अनिद्रा रोग का शिकार व्यक्ति भी सोता है पर थोड़ा ही सो पाता है इसलिए उसकी काम चलाऊ बैटरी चार्ज तो हो ही जाती है पर बैटरी कम चार्ज होने से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सामान्य व्यक्ति के समान अच्छा नहीं रहता यह तो हम प्रायः देखते ही हैं सुसुप्ति में बैटरी चार्ज करने का मेरा यही तात्पर्य है कि लोगों में जो भ्रम है कि जगत के विषयों से ही हम जीवित हैं वह टूट जाए वस्तु यह है कि सुसुप्ति में कारण तत्व के साथ व्यक्ति का संबंध बनता है सुख की प्राप्ति होती है वहाँ कोई विक्षेप नहीं रहता अतः उस समय उसे शक्ति प्राप्त होती है जागृत स्वप्न में तो विषय भोग से यह थक ही जाता है इसलिए व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोए तो जीवित नहीं रह पाएगा अनिद्रा रोगी भी कुछ सोकर थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ही लेता है ध्यान योगी भी सोता नहीं है परंतु समाधि में उसका चित्त संकल्प रहित होकर कारण तत्व ईश्वर के साथ संबंधित होता है जिससे उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है जिज्ञासा भूत प्रेत क्या वास्तव में होते हैं क्या इनका आवेश मनुष्य में आ सकता है समाधान भूत योनी प्रेत योनी ये बातें शास्त्र में कही गई है शिव जी के गण भी भूत पिशाच बताए गए हैं इन सबको झूठ कैसे कह सकते हैं भूत प्रेतों के सीमित समय तक भिन्न भिन्न रूप भी होते हैं वे बातें भी करते हैं प्रायः मंत्र दीक्षारहित मनुष्यों पर अशुद्ध अवस्था में इनके आवेश भी कभी कभी होते देखे गए हैं भूत विद्या के जानकार द्वारा पूजा करवा कर वे उतारे भी जाते हैं भगवान ने गीता में भी कहा कि भूत पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं कभी कभी भूत लगे बिना भी मन में भूत घुस सकता है यह अलग बात है जिज्ञासा जागृत और स्वप्न में क्या अंतर है समाधान जिस अवस्था में इंद्रियों में विषयों का ग्रहण किया जाता है उसका नाम है जागृत और जिस अवस्था में बाह्य इंद्रियों का मन में लय हो जाता है एवं विषय रूप में परिणत हुए मन का साक्षी द्वारा ग्रहण होता है उसका नाम है स्वप्न स्वप्न में संस्कारों के अनुसार दृश्य दिखते हैं परंतु वहाँ दोष अधिक रहते हैं इसलिए वस्तुओं का भान सम्यक रूप से नहीं होता जैसे कभी अपना सिर कटा हुआ दिख सकता है कभी अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देख सकता है इस प्रकार के असंभव दृश्य भी दिख सकते हैं दोष रहित संस्कारों से जिसमें ज्ञान होता है वह स्वप्न है इनमें एक अंतर और भी है जब स्वप्न से आप जागते हैं तो अंदर एक ज्ञान होता है कि जो देखा वह झूठा था इससे स्वप्न की सच्चाई खत्म हो जाती है लेकिन जब हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं उस समय जागृत का भान नहीं रहता पर जो हमने जागृत में देखा वह झूठा था ऐसा बोध भी वहाँ नहीं होता स्वप्न में स्वरूप का अज्ञान तो है ही साथ में जागृत का भी अज्ञान होता है इस प्रकार वहाँ दो अज्ञान है जागृत में केवल स्वरूप का ही अज्ञान रहता है स्वप्न से जागने पर जागृत का अज्ञान बाधित हो जाता है इसलिए जागृत में आने पर स्वप्न की स्मृति होती है कुछ स्वप्न आगे आने वाली घटनाओं के सूचक भी होते हैं और कुछ बात कफ और पित्त आदि के द्वारा जनित भी होते हैं जिन कर्मों का फल स्थूल होता है उनका भोग जागृत में होता है और जिन कर्मों का फल सूक्ष्म होता है उनका भोग स्वप्नावस्था में होता है विशेषकर मानसपूर्ण पापों का फल स्वप्नावस्था में भोगा जाता है इस प्रकार जागृत और स्वप्न में कई प्रकार के अंतर हैं